ओम नमो भगवते भगवत गीता शंकर भाष्य अध्याय शोला दैवी आसुरी राक्षसी ची प्राणि प्रकृत नवमें अध्याचिता प्रदर्शनाय इत्यादि अध्याय अध्याभे नवें अध्याय में प्राणियों की दैवी आसूरी और राक्षसी ये तीन प्रकार की प्रकृतियाँ बतलाई गई हैं उन्हें विस्तारपूर्वक दिखाने के लिए अभियम सत्व संशुद्धि इत्यादि श्लोकों से युक्त 16वां अध्याय आरंभ किया जाता है तत्र संसार मोक्षाय दैवी प्रकृति ही निबंधनाय आसूरी राक्षसी च ये दैव्या आदनाय प्रदर्शनम क्रियते इतर परिवर्जनाय श्री भगवान वाच उन तीनों में दैवी प्रकृति संसार से मुक्त करने वाली है तथा आसुरी और राक्षसी प्रकृतियाँ बंधन करने वाली है अतः यहाँ दैवी प्रकृति संपादन करने के लिए और दूसरी दोनों त्यागने के लिए दिखलाई जाती है श्री भगवान भोले श्रीभगवान्ोले अभय सत्वसंशुर्जानोग्यवस्थित दानम दवाध्याय आर्जव अभयम अभता सवहारेसु सत्व परवचन मयानृता पिवर्जनम शुद्ध व्यवहार इत्यर्थः अभय निर्भयता सत्वसंशु अंतकरण की शुद्धि व्यवहार में दूसरे के साथ ठगाई कपट और झूठ आदि अवगुणों को देखकर शुद्ध भाव से आचरण करना ज्ञान योग्य व्यवस्थित ज्ञान शास्त्रत आचार्यत च आत्मादि पदार्था अवगमः अवगता इंद्रियाूपसंहारेण एकाग्रतया स्वात्म संवेद्यतापादन योग तय ज्ञान योगस्थित द्यवस्थान तनिष्ठता ऐसा प्रधान दैवी सात्विकी सम ज्ञान और योग में निरंतर स्थिति शास्त्र और आचार्य से आत्मादिपार्थों को जानना ज्ञान है और उन जाने हुए पदार्थों का इंद्रियादि के निग्रह से प्राप्त एकाग्रता द्वारा अपने आत्मा में प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना योग है उन ज्ञान और योग दोनों में स्थिति अर्थात स्थिर हो जाना तन्मय हो जाना यही प्रधान की दैवी संपद है यहाँ अधिकृता नाम या प्रकृति ही संभवती सात्विकी सा उच्चते और भी जिन अधिकारियों की जिस विषयों में जो सात्विकी प्रकृति हो सकती है वह कही जाती है दानम यथाशक्ति संविभाग अन्नादीना दान अपनी शक्ति के अनुसार वस्तुओं का विभाग करना दम च बाह्य करना उपशम अंतकरण से उपशम शांतिम्छति दम बाह्य इंद्रियों का संयम अंतकरण की उपरामता तो शांति के नाम से आगे कही जाएगी यज्ञ च्रौत अग्निहोत्रादिस्त च्ञादि य्निहोत्रादी स्रौतज और देवपूजनादी स्मृत यध्याय ऋग्वेदाद्ययन अदिष्टाथम स्वाध्याय अदृष्ट लाभ के लिए ऋक् आदि वेदों का अध्ययन करना तपो वक्षमाण शरीरादि आर्जव ऋजुत्व सर्वदा तप शारीरिक आदि तप जो आगे बतलाया जाएगा और आर्जव अर्थात सदा सरलता सीधापन तथा, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतुरपैशुनम दयाभूते स्वलोलुप्व मार्दवंचापल अहिंसा अहिंसन प्राणि पीड़ा वर्जन सत्यम अप्रियातवर्जित यथा अहिंसा किसी भी प्राणी को कष्ट न देना सत्य अप्रियता और असत्य से रहित यथार्थ वचन अक्रोध परै आकृष्टस्य से वा प्राप्तस्य क्रोधस्य क्रोध त्यागः सन्यासः त्याग दानस्य पूर्व अक्रोध दूसरों के द्वारा गाली दी जाने या ताड़ना दी जाने पर उत्पन्न हुआ क्रोध को शांत कर लेना त्याग सन्यास दान नहीं क्योंकि दान पहले कहा जा चुका है शांति अंतकरण से उपशम अपैशुनम अप अपिशूनता परस्मयी पररंध प्रकटीकरण पैशुनम तद्भाव अपैशुनम शांति अंतकरण का संकल्प रहित होना अपयसुन अपिशूनता किसी दूसरे के सामने पराये छिद्रों को प्रकट करना पिसुनता चुगली है उसका ना होना अपिसुनता है दया कृपा भूतेषु, भूतेसु दुखतेषु अलोलुप्त इंद्रिया अविक्रिया, मार्दव मृदुता अक्रौर्य भूतों पर दया दुखी प्राणियों पर कृपा करना अलोलुपता विषयों के साथ संयोग होने पर भी इंद्रियों में विकार न होना मार्दव कोमलता अर्थात अक्रूरता ह्री लज्जा अचापल असति प्रयोजने पादा दीनाम, अभ्यापार लज्जा और अचपलता बिना प्रयोजन वाणी हाथ पैर आदि की व्यर्थ क्रियाओं का न करना किंतः तेज क्षमा दृतिश्रोहो नातिमाता संपदम दवी अभिजात भारत तेज प्रागलभ्यम नवगता दीप्ति क्षमा इति अवोचाम विक्रिया प्रशमनम अक्रोधस्य च विशेषः से चीज़ धृति देख तस प्रतिषेधक अंतकरण वृत्ति विशेषो ये न उत्तमिता करना देह चवशीदी तेज प्रागल्भ तेजस्विता चमड़ी की चमक नहीं क्षमा गाली दी जाने या ताड़ना दी जाने पर भी अंतकर्मे करण में विकार उत्पन्न न होना उत्पन्न हुए विकार को शांति कर देना तो पहले अक्रोध के नाम से कह चुके हैं क्षमा और अक्रोध का इतना ही भेद है धृति शरीर और इंद्रियादि में थकावट उत्पन्न होने पर उस थकावट को हटाने वाली जो अंतकरण की वृत्ति है उसका नाम धृति है जिसके द्वारा उत्साहित की हुई इंद्रियां और शरीर कार्य में नहीं थकते शौचम द्विविधम मृज्जलकृतम बाह्यम आभ्यंतरम च मनोबुद्ध नैर्मल्यम माया रागादि कालुष्या भाव, एवं द्विविधम शौचं शौच सोच दो प्रकार की शुद्धि अर्थात मिट्टी और जल आदि से बाहर की शुद्धि एवं कपट और रागादि की कालिमा का अभाव होकर मनबुद्धि की निर्मलता रूप भीतर की शुद्धि इस प्रकार दो तरह की शुद्धि अद्रोह परिजिघांसा भावः अहिंसन अद्रोह दूसरे का घात करने की इच्छा का अभाव यानी हिंसा न ना करना नाता अत्यर्थ मान अति सीते स अतिमा त्यता भावना भाव पूज्यतातिशय्भानार्थ अतिमानिता का अभाव अत्यंत मान का नाम अतिमान है वह जिसमें हो वह अतिमानी है उसका भाव अतिमानिता है उसका जो अभाव है वह नातिमान्यता है अर्थात अपने में अतिशय पूज्य भावना का न होना भवती अभियादीनी एक ती अभिजातस्य अभिजात से कि विशिष्टा संपदम, संपदम दैवी देवा संपदम अभिलक्षण जात दैव विभूत्यर्ह से भावी कल्याण हे भारत हे भारत अभय से लेकर यहाँ तक के ये सब लक्षण संपत्ति युक्त उत्पन्न हुए पुरुष में होते हैं कैसे संपत्ति से युक्त पुरुष में होते हैं जो दैवी संपत्ति को साथ लेकर उत्पन्न हुआ है अर्थात जो देवताओं की विभूति का योग्य पात्र है और भविष्य में जिसका कल्याण होना निश्चित है उस पुरुष के ये लक्षण होते हैं